आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प किताब की सोफीस वर्ल्ड इस किताब को लिखा है जॉस्टीन गार्डर ने जो एक नॉर्वेजियन लेखक हैं वो पहले एक फिलॉसफी टीचर थे और उन्होंने ये किताब 1991 में लिखी थी सोचने वाली बात यह है कि ये किताब पूरी दुनिया में बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बहुत फेमस हो गई साठ से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और मिलियंस में कॉपीज बिकी सोफ़ीज़ वर्ल्ड एक सिंपल नोवेल नहीं है ये एक फिलोसॉफिकल जर्नी है जहाँ एक चौदह साल की लड़की सोफ़ी धीरे धीरे दुनिया और खुद को समझना शुरू करती है उसे कुछ अजीब लेटर्स मिलने लगते हैं जिनमें सवाल होते हैं जैसे हु आर यू वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम इन सवालों के जवाब खोजते हुए सोफ़ी एक इन्विजिबल टीचर से मिलती है एल्बर्टोनॉक्स जो उसे पूरी फिलासफी की हिस्ट्री सिखाते हैं इस किताब का मेन थीम है सोचना सवाल पूछना चीजों को समझना और हर चीज के पीछे छुपे लॉजिक और मीनिंग को जानना ये किताब हमें याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग जर्नी की सोफी की कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से जब वो स्कूल से घर लौट रही होती है वो एक 14 साल की नॉर्मल लड़की है नॉर्वे में रहती है और एक क्वाइट और सोचने वाली नेचर की है वो जैसे ही अपने घर के गेट के पास पहुंचती है उसे वहां एक अजीब सा लिफाफा मिलता है बिना सेंडर के नाम के लिफाफे में एक छोटा सा नोट है जिस पर लिखा होता है हु आर यू सोफी इस सवाल से चौंक जाती है पहले तो उसे लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है लेकिन फिर यह सवाल उसके दिमाग में घर कर जाता है वो सोचने लगती है कि ऐसा बेसिक सवाल कितनी बड़ी बात है वो खुद कौन है क्या वो सिर्फ एक स्टूडेंट है या कुछ और वो इस थॉट में इतना डूब जाती है कि खुद को मिरर में देखती है और सोचती है कि क्या ये बॉडी ही उसकी आइडेंटिटी है अगले दिन सोफी को एक और नोट मिलता है वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम अब वो पूरी तरह कन्फ्यूज और क्यूरियस हो जाती है ये सवाल भी उतना ही बड़ा होता है जितना पहला सवाल उसका दिमाग अब सवालों से भर गया है क्या यह सब किसी ने सोचा समझा करके भेजा है क्या यह कोई पजल है या फिर कोई उसे कुछ सिखाना चाहता है यहीं से सोफी की जर्नी शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो उसे रोजमर्रा की बोरिंग लाइफ से निकालकर एक बहुत ही गहरी और थॉटफुल दुनिया में ले जाती है सोफी की माँ उसके बिहेवियर में चेंजेस देखती है उसे लगता है कि सोफी डिस्ट्रैक्टेड है कहीं खोई रहती है लेकिन सोफी अब एक नए तरीके से चीजों को देख रही होती है वो खुद से छोटे छोटे सवाल पूछने लगी है जैसे कि हम सोचते क्यों हैं, हम जिंदा क्यों हैं, और दुनिया जैसी है वैसी क्यों है वो इन सवालों के जवाब अपने आसपास की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती है पेड़ पौधों जानवरों आसमान और यहां तक कि अपने घर की दीवारों में भी इस पहले चैप्टर में राइटर हमें यह समझाता है कि फिलॉसफी कोई ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो तो क्यूरियोसिटी से शुरू होती है वही क्यूरियोसिटी जो बच्चों में होती है लेकिन बड़े होते होते हम उसे खो देते हैं सोफी एक सिंबल है उस प्योर क्यूरियोसिटी का जो दुनिया को नए नज़रिए से देखने की ताकत देती है गार्डन ऑफ ईडन का टाइटल भी सिम्बॉलिक है यह हमें बिब्लिकल स्टोरी की याद दिलाता है जहाँ इंसान ने नॉलेज के लिए फॉर्बिडन फ्रूट खाया था वैसे ही सोफी भी अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां उसे दुनिया और खुद के बारे में बहुत कुछ नया सीखना है लेकिन इसकी कीमत होगी अपनी पुरानी सिंपल लाइफ को पीछे छोड़ देना सोफी अब उन रहस्यमय चिट्ठियों को लेकर बहुत उलझन में थी कौन था जो उसे इतने गहरे और अजीब सवाल भेज रहा था क्यों और कैसे जब वह अगली चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है दिंग वी रिक्वायर टू बी गुड फिलोस अब सोफी खुद से पूछने लगती है कि क्या वह सच में वंडर यानी आश्चर्य की भावना रखती है फिर वह एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में सोचती है जैसे कोई मैजिशियन अपनी टोपी से अचानक एक खरगोश निकाल देता है देखने वाला हैरान हो जाता है तालियां बजाता है लेकिन बच्चे उससे कहीं ज्यादा चौंकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें आश्चर्य होना बंद हो जाता है हम हर चीज को नॉर्मल मान लेते हैं जैसे सूरज का निकलना फूलों का खिलना जीवन का होना ये सब हमें सामान्य लगने लगता है लेकिन असली फिलोसोफर वही होता है जो इन रोज़ की चीजों में भी वंडर महसूस कर सके सोफी इन सब बातों को अपने माइंड में बार बार दोहराने लगती है वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है आसमान को निहारती है और सोचती है ये बादल कहां से आते हैं हवा क्यों चलती है इंसान बोलना कैसे सीखता है इतने सारे सवालों के बीच वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है लेकिन उसी समय उसे एक अलग तरह की ताकत भी महसूस होती है जैसे अब वह सच में देखने लगी है वह खुद से कहती है मैं एक खरगोश के रेशमी बालों में बैठी हूं और अब मैं ऊपर की ओर देख रही हूँ ये लाइन उसे सोचने पर मजबूर कर देती है क्या सब लोग बस नीचे ही देख रहे हैं क्या वो इस जादू को महसूस नहीं कर पा रहे वह इस सोच में डूब जाती है कि आखिर दुनिया का होना ही अपने आप में कितना बड़ा मेरेकल है इस चैप्टर में सोफी उस माइंडसेट में प्रवेश करती है जिसमें वह दुनिया को एक बच्चे की तरह देखना शुरू करती है हर चीज को क्यूरियसिटी और वंडर की नजर से उसे यह महसूस होता है कि शायद असली जादू यही है कि हम सवाल पूछें बिना किसी डर के और तभी उसे लगता है कि वह उस इन्विजिबल टीचर के और करीब आ रही है जो इन चिट्ठियों के जरिए उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा है सोफी की जिज्ञासा दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी अब उसे चिट्ठियों में न सिर्फ सवाल मिल रहे थे बल्कि जवाबों की तरफ इशारा भी होने लगा था इस बार उसे जो लिफाफा मिलता है उसमें उसे मिथ्स के बारे में पढ़ने को मिलता है सोफी यह सोचकर चकित रह जाती है कि पुराने जमाने में लोग लाइटनिंग थंडर या सीजन को कैसे एक्सप्लेन करते थे जब उनके पास साइंस नहीं थी वो चिट्ठी बताती है कि प्राचीन समय में इंसान ने दुनिया की हर घटना को किसी देवता या अलौकिक ताकत से जोड़कर समझने की कोशिश की जैसे बारिश ज्यूस की वजह से होती थी फसलें डीमीटर की वजह से उगती थीं, और समुंदर पोसाइडन के हाथ में था सोफी को यह बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि लोग किसी भी अनजानी चीज से डरते थे और उसे समझने के लिए कहानियां बनाते थे ये कहानियां ही मिथ्स थीं, कुछ ऐसी कहानियां जो एक कम्युनिटी, एक कल्चर को जोड़कर रखती थी वो सोचती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे ज्यूस को जिम्मेदार माना जाता तो शायद आज हम बिजली का बल्ब भी न जला पाते चिट्ठी में उसे यह भी बताया जाता है कि मिथ्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे बल्कि वे लोगों की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल थे जन्म, मृत्यु युद्ध शादी प्यार हर चीज में सोफी को लगता है जैसे वह एक नई दुनिया में झांक रही है जहां इमेजिनेशन और बिलीफ मिलकर रियलिटी बनाते थे वह अपने घर की किताबों को पलटती है और ग्रीक मिथोलॉजी की एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगती है उसमें उसे प्रोमीथियस की कहानी मिलती है जिसने इंसानों के लिए आग चुराई थी उसे यह देखकर हैरानी होती है कि किस तरह इन कहानियों ने इंसानों को सेंचुरीज तक गाइड किया लेकिन साथ ही सोफी अब सवाल भी उठाने लगती है क्या यह सब सच था या सिर्फ इमेजिनेशन और फिर वह सोचती है कि क्या आज के मॉडर्न लोग भी कुछ ऐसे ही मिथ्स में जी रहे हैं सिर्फ फर्क इतना है कि वे आज की भाषा और टेक्नोलॉजी में ढले हुए हैं इस सोच में वह डूब जाती है और उसे यह एहसास होता है कि शायद फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से होती है जब हम पुरानी कहानियों से सवाल पूछना शुरू करते हैं चैप्टर के अंत में सोफी को एक और चिट्ठी मिलती है उसमें लिखा होता है फिलॉसफी बिगिनस वेर मिथ एंड ये लाइन उसे चौंका देती है लेकिन साथ ही एक दरवाजा खोल देती है एक नई सोच की तरफ वो समझ जाती है कि अब जो आगे आएगा वो और भी ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला होगा सोफी अब धीरे धीरे उस अनदेखे टीचर की दुनिया में और गहराई से प्रवेश कर रही थी इस बार जो चिट्ठी उसे मिलती है उसमें लिखा होता है कि अब वह उन पहले थिंकर्स के बारे में पढ़ेगी जिन्हें नेचुरल फिलॉसफर्स कहा जाता है ये वे लोग थे जो मिथ्स से हटकर नेचर को साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे बिना किसी देवी देवता को बीच में लाए सोफी को लगता है जैसे वह इतिहास में बहुत पीछे जा रही है एक ऐसे समय में जहां लोग पहली बार यह सोचने लगे थे कि दुनिया किस चीज से बनी है पहले फिलॉसफर का नाम आता है थैलीस जो मानता था कि सारी चीजें पानी से बनी है फिर अनैक्सीमेंडर और अनाक्सीमेनेस आते हैं जिनका मानना था कि सब कुछ एक बुनियादी तत्व से बना है जैसे हवा या कोई अनडिफाइंड सब्सटेंस सोफी ये सोचकर हैरान रह जाती है कि ये लोग बिना किसी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप या लैब के इतना डीप सोच रहे थे वह महसूस करती है कि इन थिंकर्स में कॉमन बात यह थी कि वे नेचर के पैटर्न को समझना चाहते थे कि दिन रात क्यों होता है मौसम कैसे बदलते हैं और चीजें आखिर कैसे जन्म लेती हैं उन्हें विश्वास था कि इन सब फिनोमेना के पीछे कोई ना कोई रीजन है और यही सोच उन्हें मिथोलॉजी से अलग करती थी सोफी अब अपने आसपास की चीजों को भी नए तरीके से देखना शुरू कर देती है पानी के बहाव हवा की हलचल मिट्टी का रंग हर चीज जैसे कुछ कह रही थी वह अपने आप से पूछती है कि अगर थैलीस सही था और सब कुछ पानी से बना है तो क्या वो खुद भी पानी है या फिर उसकी सोच वह सोचने लगती है कि शायद यही सवाल उसे उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ फिलॉसफी जिंदा रहती है उसे यह भी पता चलता है कि ये थिंकर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने ऑब्जर्व करना अनुमान लगाना और लॉजिक लगाना शुरू कर दिया था जो आगे चलकर साइंस की नींव बना अंत में सोफ़ी को एहसास होता है कि मिथ्स को पीछे छोड़कर रीज़न की ओर बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जर्नी थी वह खुद को एक ऐसे सफ़र में पाती है जहां अब उसके पास सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि उन्हें समझने की एक नई भाषा भी है फिलॉसफ़ी की सोफी अब फिलॉसफी के उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां थिंकर्स ने नेचर को समझने के लिए इमेजिनेशन के साथ साथ रीजनिंग का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था इस बार उसकी चिट्ठी में जिक्र था डेमोक्रेटस नाम के फिलॉसफर का जिसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बना और वो था एटम का विचार सोफ़ी को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि एटम का आइडिया कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक फिलॉसफर ने सबसे पहले दिया था डेमोक्रेटस ने कहा था कि दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे अदृश्य और इंडिविजिबल कणों से बनी है जिन्हें उसने कहा। उसका मानना था कि ये एटम हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं और ये ही हर चीज की रियलिटी है इन एटम्स का कोई रंग स्वाद या गंध नहीं होता लेकिन जब यह मिलते हैं तो चीजों का आकार रंग और गुण बनते हैं सोफी इसे सोचती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर सोचने लगती है कि क्या सच में हर चीज इतनी छोटी इकाइयों से बनी हो सकती है क्या वो खुद भी एटम से बनी है उसे लगता है कि ये सोच एकदम मैजिकल होते हुए भी लॉजिकल लग रही है चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि डेमोक्रेटस का यह भी मानना था कि कोई सुपर पावर चीजों को कंट्रोल नहीं करती सब कुछ नेचर के नियमों के अनुसार होता है यानी वह एक मटेरियलिस्ट था जो मानता था कि सिर्फ मैटर ही रियल है सोफी को यह विचार बहुत रेडिकल लगता है क्योंकि वह ऐसी दुनिया में जी रही है जहां लोग अभी भी किसी इन्विजिबल ताकत पर विश्वास करते हैं लेकिन डेमोक्रेटर्स इन सब से अलग सोचता था वह कहता था कि आत्मा भी छोटे एटम्स से बनी होती है और जब इंसान मरता है तो वह ऐटम्स फिर से प्रकृति में मिल जाते हैं सोफ़ी को यह सब कुछ पढ़ते हुए लगता है जैसे वह एक साइंस फिक्शन पढ़ रही है लेकिन यह सब 2,400 साल पहले की बातें थीं वह अब खुद को एक ऐसी राह पर पाती है जहाँ उसके सारे पुराने बिलीफ हिलने लगते हैं उसे लगने लगता है कि फिलॉसफी न सिर्फ सोचने का तरीका बदलती है बल्कि वो हमारी पूरी रियालिटी को नए नजरिए से दिखाती है डेमोक्रेट्स का विचार सिंपल होने के बावजूद बहुत गहरा था और सोफ़ी को लग रहा था कि वो अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही बल्कि धीरे धीरे दुनिया को एक नए तरीके से देखना सीख रही है सोफी अब ऐसे सवालों की तरफ बढ़ रही थी जो इंसान को सदियों से परेशान करते आए हैं क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है या हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं इस बार उसे जो चिट्ठी मिलती है उसमें फेट यानी भाग्य के बारे में चर्चा होती है उसे बताया जाता है कि प्राचीन यूनान में लोग मानते थे कि इंसान की किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है और कोई भी व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता यह सोच फेट की देवियों से जुड़ी थी जिन्हें दु कहा जाता था ये तीन बहनें थीं जो जीवन की डोरी को बुनती थी काटती थी और उसकी लंबाई तय करती थी सोफी ये पढ़कर चौंक जाती है कि कैसे लोगों को लगता था कि उनका जीवन पूरी तरह से इन अदृश्य ताकतों के कंट्रोल में है लेकिन साथ ही उसे यह भी पढ़ने को मिलता है कि कुछ फिलोसफर्स ने इस सोच को चैलेंज किया उन्होंने सवाल उठाया अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान का जिम्मेदार होना क्या मायने रखता है क्या हम सिर्फ पपेट्स हैं सोफ़ी को यह सवाल बहुत पर्सनल लगते हैं वह सोचती है क्या मेरा स्कूल जाना ये चिट्ठियाँ मिलना यह सब किसी प्लान का हिस्सा है या मैं खुद अपनी चॉइसेस से यह रास्ता चुन रही हूं अकेले बैठकर सोचने लगती है कि क्या इस यूनिवर्स में कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो सब कुछ चला रही है उसे ग्रीक ट्रेजिडी की कहानियां याद आती हैं जहां कैरेक्टर्स भाग्य से भाग नहीं सकते थे चाहे वे कितना भी कोशिश कर ले। लेकिन वह फिर सोचती है कि फिलॉसफी शायद हमें यह सिखाने आई है कि सवाल पूछने का हक हमें है और शायद भाग्य को भी बदला जा सकता है चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि बाद में कुछ फिलॉसफर्स और थिंकर्स ने यह सोचना शुरू किया कि इंसान के पास फ्री विल भी है यानी वह खुद तय कर सकता है कि उसे क्या करना है सोफी यह जानकर थोड़ी राहत महसूस करती है उसे लगता है कि वह अब उस एज पर खड़ी है जहां मिथोलॉजी, फिलॉसफी और रियल लाइफ आपस में मिल रहे हैं फेट अब उसके लिए कोई डरावना कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक सवाल बन गया है और यही सवाल उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है सोफी अब फिलॉसफी की दुनिया में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक ऐसा थिंकर मिलता है जिसने न सिर्फ अपने जमाने की सोच को बदला बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी सवाल पूछने का तरीका सिखा दिया और वह था सुक्रात इस बार सोफी को जो चिट्ठी मिलती है उसमें सुकरात के जीवन और विचारों के बारे में बताया गया था सोफी को पता चलता है कि सोक्रेटिस एथेंस नाम के शहर में रहता था और उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी वह बस लोगों से बातें करता था गली में बाजार में जहां भी वह लोगों को देखता उनके साथ बातचीत शुरू कर देता उसका तरीका अलग था वह खुद कुछ भी नहीं सिखाता था बल्कि सिर्फ सवाल पूछता था ताकि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए सोफी को यह तरीका बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि उसे भी अब लगने लगा है कि सच्चे आंसर्स वही होते हैं जो इंसान खुद ढूंढे सोक्रेटिस का यह मानना था कि ज्ञान वही है जो इंसान अपने अंदर से खोजे न कि कोई बाहर से थोपे लेकिन इस सोच ने एथेंस के कई ताकतवर लोगों को परेशान कर दिया उन्हें लगता था कि सोक्रेटिस युवाओं को भटका रहा है उन्हें अथॉरिटी से सवाल पूछना सिखा रहा है सोफी यह जानकर बहुत दुखी होती है कि सोक्रेटिस को आखिरकार जहर पीने की सजा दी गई और उसने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया उसने कहा था कि एक बिना जांची परखी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना सोफी इस बात से बहुत प्रभावित होती है उसे लगता है कि सुक्रात न केवल एक फिलोसोफर था बल्कि एक सच्चा इंसान भी था जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए जान देने को भी तैयार था उसे सुकरात की आयरनी और सोक्रेटिक मेथड के बारे में भी पता चलता है कैसे वह दूसरों से ऐसा सवाल करता था जिससे वे खुद अपने इग्नोरेंस को पहचान सकें यह सब सोफी के लिए बहुत आई ओपनिंग होता है वह खुद भी अब दूसरों से बात करते हुए सवाल पूछने लगी उसे लगने लगा है कि शायद फिलॉसफी का असली मतलब यही है सोचते रहना सवाल करते रहना और कभी यह न मानना कि आपने सब कुछ जान लिया है सोक्रेटिस की कहानी अब सोफी के दिमाग में गूंजती रहती है और वह अपने आप से वादा करती है कि वह भी कभी सोचने से पीछे नहीं हटेगी चाहे कुछ भी हो सोफी अब एक नई चिट्ठी पढ़ रही थी जो उसे ले जाती है प्राचीन ग्रीस के एक मशहूर शहर एथेंस में ये वही शहर था जहां सुकरात प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान फिलासफर्स रहते थे और जहां दुनिया की पहली डेमोक्रेसी भी जन्मी थी सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि एथेंस कोई आम शहर नहीं था बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कला विचार और पॉलिटिक्स का मेल होता था चिट्ठी में उसे बताया गया था कि एथेंस में हर व्यक्ति को सभा में जाकर बोलने का हक था और यही लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ फ्री मैन के लिए थी महिलाओं गुलामों और बाहरी लोगों को ये अधिकार नहीं थे सोफी इसे सोचते हुए समझती है कि हर सभ्यता की कुछ सीमाएं होती हैं भले ही वह कितनी भी उन्नत क्यों न एथेंस में ही सुकर ने अपने विचार फैलाए प्लेटो ने अपनी एकेडमी शुरू की और एरिस्टोटल ने अपने ऑब्जर्वेशन्स के जरिए साइंस और लॉजिक की नींव रखी सोफ़ी को यह भी बताया गया कि एथेंस की गलियां, ओपन मार्केट्स और पब्लिक प्लेसेस उन विचारों से भरपूर थे जो आज की दुनिया में भी रेलिवेंट हैं वहाँ हर कोई डायलॉग डिस्कशन और लॉजिक को महत्व देता था सोफी खुद को उस एथेंस की गलियों में इमेजिन करती है जैसे वह भी प्लेटो की क्लास में बैठी है या एरिस्टॉटल के साथ नेचर को ऑब्जर्व कर रही है उसे एहसास होता है कि सोचने की आजादी और सवाल पूछने की ताकत किसी भी सभ्यता की असली पहचान होती है चिट्ठी में उसे ग्रीक मिथोलॉजी और फिलॉसफी के मिलने के बिंदु भी समझाए जाते हैं कैसे लोग पहले गॉड्स को मानते थे लेकिन धीरे धीरे फिलॉसफर्स ने नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को तवज्जो देना शुरू किया सोफी के लिए यह सब बहुत मैजिकल लगता है जैसे वह एक टाइम मशीन में बैठकर उस दौर में जा रही हो जहां विचारों की क्रांति हो रही थी उसे समझ आता है कि एथेंस केवल एक शहर नहीं था बल्कि एक विचार था एक ऐसा विचार जहां इंसान ने पहली बार खुद को यूनिवर्स का पार्ट मानकर सोचने की शुरुआत की अब सोफी न केवल एक पढ़ने वाली लड़की रह गई थी बल्कि वह भी धीरे धीरे एक थिंकर बन रही थी ठीक वैसे ही जैसे कभी एथेंस के रास्तों पर चलने वाले लोग बनते थे सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने सुकरात के आइडियाज को ना सिर्फ बचाकर रखा बल्कि उन्हें और भी आगे बढ़ाया प्लेटो चिट्ठी में उसे प्लेटो के जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से बताया गया था सोफी को यह जानकर अच्छा लगता है कि प्लेटो सुकरात का स्टूडेंट था और उसने सुकरात की टीचिंग्स को डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा इन डायलॉग्स में सुकरात एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था सोफी पढ़ती है कि प्लेटो का मानना था कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया है आइडियाज या फॉर्म्स की दुनिया जहां हर चीज़ का परफेक्ट वर्जन मौजूद होता है यानी अगर हम किसी चेयर को देखते हैं तो वो एक इम्परफेक्ट चेयर है लेकिन असली और परफेक्ट चेयर आइडियाज़ की दुनिया में है यह सोच सोफ़ी को बहुत ही अलग और गहरी लगती है उसे लगता है जैसे यह बात सपनों की तरह है मगर उसमें कुछ सच्चाई भी छुपी है प्लेटो का यह भी मानना था कि हमारा सोल पहले से ही उन परफेक्ट फॉर्म्स को जानता है लेकिन जब वह इस फिजिकल दुनिया में आता है तो सब भूल जाता है सीखना मतलब उन चीजों को फिर से याद करना होता है ये सोच सोफी को बहुत फैसिनेट करती है वह सोचती है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे अंदर पहले से होता है प्लेटो के एलिगोरी ऑफ द केव ने सोफी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसमें यह बताया गया था कि हम सब एक केव में रहते हैं जहां हम सिर्फ शेडोज देखते हैं और उन्हें ही रियलिटी समझते हैं लेकिन असली दुनिया उससे बाहर है जहां लाइट और ट्रूथ है और फिलोसोफर वही होता है जो उस केव से बाहर जाता है और फिर दूसरों को भी बाहर निकलने की कोशिश करता है सोफी इस एलेगोरी को अपनी जिंदगी से जोड़ने लगती है उसे लगता है जैसे वह भी अब तक शैडो वर्ल्ड में थी और अब फिलासफी उसे बाहर की रोशनी की तरफ खींच रही है प्लेटो की एकेडमी और उसका शिक्षा पर जोर सोफी को इंस्पायर करता है प्लेटो का यह विश्वास कि रूलर को फिलोसोफर होना चाहिए फिलोसोफर किंग सोफी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आज की दुनिया में ऐसा मुमकिन है प्लेटो की सोच ने सोफी के लिए सच और इल्यूजन के बीच की बाउंड्रीज को हिला दिया था अब उसे लगने लगा था कि फिलासफी सिर्फ सोचने का विषय नहीं बल्कि देखने का एक नया तरीका है एक नई नज़र जो चीजों की गहराई तक पहुँच सकती है सोफी एक दिन स्कूल से लौटते हुए फिर से अपने गार्डन के पास वाले पुराने रास्ते से जाती है वहां उसे एक नई चिट्ठी मिलती है लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है चिट्ठी सोफी के नाम की नहीं होती बल्कि किसी हिलदे म्यूलर्कनाग नाम की लड़की के लिए होती है सोफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह चिट्ठी गलती से यहां कैसे आ गई जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें वही जाना पहचाना अंदाज होता है जैसे पहले वाली फिलासॉफी चिट्ठियों में था लेकिन अब उसमें लिखा है कि यह चिट्ठी मेजर एल्बर्ट कनाक की तरफ से उनकी बेटी हिल्डे के लिए है सोफी पहली बार महसूस करती है कि शायद वो अकेली नहीं है जिसे ये सारे मैसेज मिल रहे हैं उसे लगता है कि कहीं वो खुद किसी और की कहानी का हिस्सा तो नहीं वो सोच में डूब जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और की इमेजिनेशन या राइटिंग का हिस्सा है ये सोचकर उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा होते हैं इस चैप्टर में पहली बार हिल्डे और मेजर कनाक का जिक्र आता है जो बाद में कहानी की पूरी दिशा बदल देते हैं सोफी अब जान चुकी है कि ये एक सिंपल फिलॉसफी कोर्स नहीं है उसके आसपास कुछ और बड़ा चल रहा है कुछ मिस्टीरियस कुछ डीपर अब उसकी तलाश सिर्फ विजडम की नहीं अपनी आइडेंटिटी की भी है सोफी इस बार अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर उस रहस्यमयी रास्ते पर चल पड़ती है जो उसे एक पुराने सुनसान से घर की तरफ ले जाता है वो है द मेजर्स कैबिन उसने इस जगह के बारे में पहले कुछ नहीं सुना था लेकिन अब यह कैबिन उसके दिमाग में घर कर गया था रास्ते में उसे एक छोटा सा गेट और एक पाथ दिखाई देता है जो जंगलों से होकर उस केबिन तक पहुंचता है सोफी डरते डरते अंदर जाती है और उसे वहां एक अजीब सा माहौल महसूस होता है जैसे वहां कोई मौजूद है या कुछ उसके लिए छोड़ा गया है केबिन के अंदर वह चारों तरफ देखती है धूल भरे फर्नीचर पुराने कागज और एक टेबल जिस पर कुछ सामान पड़ा है सोफी को वहां कुछ पर्सनल चीजें मिलती हैं जैसे किसी ने उन्हें वहां खास तौर पर उसके लिए छोड़ा हो सबसे अजीब बात यह होती है कि वहां उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसी से जुड़ी होती हैं एक पोस्टकार्ड, उसके नाम पर चिट्ठी और एक सफेद स्कार्फ जैसा कुछ जो सोफी को कन्फ्यूज कर देता है कि क्या कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है वह सोचती है क्या यह वही अल्बर्टो है जो उसे ये चिट्ठियां भेज रहा है या कोई और व्यक्ति भी इस कहानी में शामिल है कैबिन में उसे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो एक शांत गूढ़ सी खामोशी जो उसे फिलॉसफी की दुनिया से भी ज्यादा गहराई में ले जाती है सोफी कैबिन को गौर से देखती है और उसे लगता है कि यहां सब कुछ सिंबॉलिक है शायद यह कोई संकेत है किसी बड़े रहस्य का जब वह कैबिन से निकलती है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं कौन है यह मेजर क्या वह भी उसी की तरह एक पजल का हिस्सा है क्या यह कैबिन सिर्फ एक जगह है या किसी और बड़े फिलोसॉफिकल मैसेज का हिस्सा लेकिन सोफी अब इन सवालों से डरती नहीं है वह उन्हें अपनाती है क्योंकि अब वह खुद को एक डिटेक्टिव की तरह महसूस करने लगी है एक ऐसी सीकर जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सच्चाई की खोज में है द मेजर्स कैबिन अब उसके लिए सिर्फ एक केबिन नहीं बल्कि एक सिंबल बन जाता है मिस्ट्री आइडेंटिटी और पर्पज की खोज का सिंबल सोफी अब एक नए फिलोसफर से मिलती है एरिस्टोटल जो प्लेटो का स्टूडेंट था लेकिन अपनी सोच में उससे बिल्कुल अलग था सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि जहां प्लेटो ने दो दुनियाओं का कॉन्सेप्ट दिया था एक फिजिकल वर्ल्ड और दूसरी आइडियाज की वर्ल्ड वहीं एरिस्टॉटल ने माना कि यहीं इस फिजिकल दुनिया में ही सच्चाई छिपी है एरिस्टॉटल के लिए चीजों को समझने का तरीका था उन्हें ऑब्जर्व करना एनालाइज करना और कैटेगराइज करना चिट्ठी में सोफी को बताया गया कि एरिस्टॉटल ने नेचर एनिमल्स लॉजिक पोएट्री एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसे ढेर सारे विषयों पर गहराई से काम किया था उसे यह भी समझाया गया कि एरिस्टॉटल ने चीजों को फॉर्म और सब्सटेंस में बांटा यानी कोई भी चीज कैसी दिखती है फॉर्म और असल में बनी किस्से है सब्सटेंस सोफी को यह तरीका बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक लगता है जैसे वह किसी लैब में बैठकर चीजों की स्टडी कर रही हो उसे यह भी समझ आता है कि एरिस्टॉटल ने चार कारणों का दिया था किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि वह किससे बनी है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसका पर्पस क्या है और वह कैसे बनी यह तरीका सोफी को बेहद सिस्टमैटिक लगता है एरिस्टॉटल का मानना था कि नॉलेज अनुभव से आता है यानी हम जो कुछ सेंसेस से महसूस करते हैं वही हमारी अंडरस्टैंडिंग की नींव है यह प्लेटो के विचारों से बिल्कुल उलटा था जिसने कहा था कि सेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता सोफी को अब धीरे धीरे यह एह एहसास होता है कि फिलॉसफी में कोई एक फाइनल ट्रूथ नहीं होती बल्कि हर फिलॉसफर अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार दुनिया को अलग अलग ढंग से समझाता है एरिस्टॉटल ने एथिक्स पर भी जोर दिया उसका बिलीव था कि इंसान का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस और वो तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी नेचर के अनुसार जिए वह कहता है कि इंसान को बैलेंस या गोल्डन मीन में रहना चाहिए न ज्यादा न कम सोफी के लिए ये सब बेहद फ्रेश लगता है जैसे वह सिर्फ सोच नहीं रही बल्कि एक नई तरह से जीना भी सीख रही है एरिस्टॉटल की इस ग्राउंडेड लॉजिकल थिंकिंग ने सोफी को प्लेटो की ड्रीमी आइडियलिज्म से बिल्कुल अलग एक रियल वर्ल्ड की तरफ खींच लिया जहां चीजें सपनों में नहीं बल्कि हर दिन के अनुभव में छुपी होती हैं सोफी अब ग्रीक फिलॉसफी के एक नए दौर में प्रवेश करती है हेलेनिज्म। अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि प्लेटो और एरिस्टॉटल के बाद फिलॉसफी ने एक नया रास्ता अपनाया जहां विचार अब सिर्फ ट्रूथ और लॉजिक तक सीमित नहीं रहे बल्कि इंसान की पर्सनल लाइफ इमोशन और इनर पीस पर भी जोर दिया जाने लगा सोफी को बताया गया कि हेलनिज्म का समय लगभग 300 साल तक चला और इसका असर पूरे ग्रीक और रोमन वर्ल्ड में फैला ये वो समय था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से ग्रीक कल्चर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा था और लोग कई नए चैलेंजेस और बदलावों का सामना कर रहे थे इसी समय फिलॉसफी भी और पर्सनल हो गई अब सवाल था कि कैसे जिए सोफी को बताया गया कि इस दौर की फिलॉसफी तीन मुख्य स्कूल्स में बंटी थी स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म और सिनेसिज्म सिनिक्स का मानना था कि हैप्पीनेस चीजों से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस से मिलती है वे लोग सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे जैसे कि डायजिनीस जिसने पूरी जिंदगी एक बैरल में रहकर गुजारी। गुजारी्यूरियंस का मानना था कि प्लेजर सबसे अल्टीमेट गोल है लेकिन वो प्लेजर को एन्जॉयमेंट या लग्जरी नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम फ्रॉम फियर कहते थे सोफी को ये सोच बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि सच्चा सुख डर और दुख से मुक्ति में है न कि वेल्थ या सक्सेस में फिर आते हैं स्टोइक्स जिन्होंने माना कि नेचर के लॉ के अनुसार जीना चाहिए और हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए उनके लिए हर चीज़ प्री डिटर्मेंट थी और खुशी का रास्ता है एक्सेप्टेंस सोफ़ी को स्टोइक्स का यह एटीट्यूड बहुत मेच्योर लगता है कि दुख या तकलीफ से घबराने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए उसे अब यह समझ आने लगता है कि फिलोसफी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर और गहराई से समझने का तरीका है अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि हेलेनिस्टिक फिलॉसफर्स ने ईस्टर्न आइडियाज से भी इन्फ्लुएंस लिया जैसे इंडिया और पर्शिया की टीचिंग से इसने सोफी को और उत्साहित कर दिया उसे लगा कि अब वो सिर्फ ग्रीक फिलॉसफी नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को जान रही है हेलेनिज्म का यह प्रैक्टिकल और इमोशनल रूप सोफी के मन में एक नया सवाल छोड़ देता है क्या फिलॉसफी हमें केवल सिखाने के लिए है या सच में हमारी जिंदगी बदलने के लिए सोफी अब अपने विचारों की दुनिया में और गहराई तक उतर रही है इस बार अल्बर्टो की चिट्ठी उसे एक बहुत ही अनोखे सवाल से रूबरू कराती है क्या ईस्ट और वेस्ट की सोचने और जीने की शैली एक जैसी है चैप्टर का नाम है दो संस्कृतियां और इसमें अल्बर्ट सोफी को बताता है कि दुनिया में दो बड़ी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस रही हैं एक वेस्टर्न और दूसरी ईस्टर्न सोफी को अब यह समझाया जा रहा है कि जहां वेस्टर्न कल्चर यानी यूरोप और ग्रीस की फिलासफी लॉजिक रीजनिंग और इंडिविजुअलिटी पर आधारित रही है वहीं ईस्टर्न कल्चर यानी इंडिया चाइना और दूसरे एशियाई देशों की फिलासफी इनर पीस बैलेंस और यूनिटी पर जोर देती है सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि ग्रीक फिलॉसफर्स ने हमेशा क्वेश्चंस पूछे, डिबेट्स किए और दुनिया को टुकड़ों में बांटकर एनालिसिस किया वहीं ईस्टर्न थिंकर्स ने दुनिया को एक होल के रूप में देखा जैसे सब कुछ एक ही कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है अलबेरटो उसे टाउइज बुद्धिज्म और हिंदुज्म की ब्रीफली झलक दिखाता है और समझाता है कि वहां ईगो को खत्म करना डिजायर से मुक्त होना और नेचर के साथ हारमोनी में जीना ही अल्टीमेट गोल होता है सोफी सोचने लगती है कि क्या फिलॉसफी का मतलब सिर्फ सोच विचार करना है या फिर खुद को समझना भी उतना ही जरूरी है उसे यह कॉन्ट्रास्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है एक तरफ रैशनैलिटी और लॉजिक दूसरी तरफ साइलेंस और मेडिटेशन चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन में इंसान को यूनिवर्स से अलग माना गया है जबकि ईस्टर्न फिलॉसफी में इंसान यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है सोफ़ी को लगता है कि यह सोचने का एक नया तरीका है हो सकता है सच्चाई कहीं बीच में हो उसे यह भी समझ आता है कि क्यों वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी दिखती है और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में इनर पीस और स्परिचुअल थिंकिंग ये कंपेरिजन सोफ़ी के मन में कई सवाल खड़े करता है लेकिन साथ ही उसे अंदर से शांत भी करता है अब उसे लगने लगा है कि वो सिर्फ एक नॉर्वेजियन गर्ल नहीं बल्कि एक ग्लोबल थिंकर बनती जा रही है और शायद यही फिलॉसफी का असली असर है वो सोचने के साथ साथ महसूस करना भी सिखाती है दो संस्कृतियां अध्याय सोफी को एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां वो पूर्व और पश्चिम दोनों को समझ खुद को और जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगती है सोफी अब एक ऐसे समय में पहुंचती है जिसे अक्सर अंधकार युग यानी डार्क एजेस कहा जाता है द लेकिन अल्बर्टो उसे बताता है कि यह दौर सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि एक ब्रिज था जो ग्रीक और रोमन फिलॉसफी को आगे ले गया और उसे क्रिश्चियन सोच के साथ जोड़ दिया सोफी को चिट्ठी में बताया जाता है कि मिडिल एजिस लगभग चार से एक हजार तक फैला हुआ था और इस दौरान यूरोप में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बहुत गहरा हो गया था फिलॉसफी अब पूरी तरह रिलीजन के अधीन हो गई थी यह समय था जब चर्च का दबदबा सबसे ज्यादा था और सभी बड़े सवाल जैसे यूनिवर्स कैसे बना इंसान का पर्पस क्या है और सच क्या है इन सब का जवाब बाइबल में खोजा जाता था सोफी को बताया जाता है कि इस समय के फिलॉसफर्स का मेन गोल था फेथ और रीजन को जोड़ना उन्हें विश्वास था कि भगवान ही अल्टीमेट ट्रूथ है लेकिन फिर भी उन्होंने लॉजिक और फिलॉसफी का इस्तेमाल किया ताकि उस फेथ को समझा और सिद्ध किया जा सके सबसे मशहूर थिंकर इस दौर के थे सेंट अगस्टीन और सेंट थॉमस अक्वाइनस ऑगस्टिन ने प्लेटो के आइडियाज को क्रिश्चियनिटी के साथ मिलाने की कोशिश की जबकि अक्वाइनस ने एरिस्टॉटल की थिंकिंग को बेस बनाकर भगवान के अस्तित्व को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की सोफी को यह जानकर दिलचस्प लगता है कि एरिस्टॉटल की आइडियाज जो कभी चर्च को असहज लगती थी वही धीरे धीरे उनके लिए यूजफुल बन गई अल्बर्टो बताता है कि अक्वाइनस ने नेचुरल थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया यानी हम भगवान के बारे में सोच और रीजन के जरिए कुछ बातें जान सकते हैं भले ही सब कुछ नहीं सोफी अब देख पा रही है कि किस तरह फिलॉसफी ने रिलीजन की सेवा की लेकिन फिर भी थिंकर्स ने अपने आइडियाज और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखा उसे यह भी बताया जाता है कि इस समय के थिंकर्स का विश्वास था कि फेथ और रीजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि दोनों एक ही अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ले जाते हैं सोफी को इस बात में बड़ी समझदारी नजर आती है कि जब इंसान फेथ रखे लेकिन सोचता भी रहे तभी वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचता है उसे यह भी लगने लगता है कि हर युग में फिलॉसफी ने अपने समय की जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदला है मिडिल एजेस का यह दौर सोफी के लिए एक रिमाइंडर बन जाता है कि भले ही दुनिया बदलती रहे सवाल पूछना और जवाब तलाशना कभी बंद नहीं होना चाहिए सोफी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश करती है जो पूरी दुनिया के लिए जागने का समय था द रेनेसोंस यानी पुनर्जागरण अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि यह समय लगभग 1400 से 1600 सौ ईस्वी के बीच का था जब यूरोप ने एक लंबी नींद से जागकर आर्ट साइंस और फिलॉसफी की रोशनी में कदम रखा सोफी को यह समझाया जाता है कि रेनेसोंस का मतलब है पुनर्जन्म और इस दौर में ग्रीक और रोमन थिंकिंग का दोबारा स्वागत हुआ अब चर्च का असर थोड़ा कम होने लगा था और इंसान ने खुद को अपनी सोच को और नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू किया सोफी को बताया गया कि पहले लोग सिर्फ भगवान और स्वर्ग के बारे में सोचते थे लेकिन अब उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदला अब सवाल था कि इंसान कौन है वो क्या कर सकता है और उसकी अपनी शक्ति क्या है अल्बर्टो उसे लियोनार्डो द विंची मिकलेंजलो जैसे आर्टिस्ट्स के बारे में बताता है जिन्होंने इंसान के शरीर नेचर और इमोशंस को समझकर उसे आर्ट के जरिए जिंदा कर दिया साइंस में भी एक नई थिंकिंग शुरू हुई गैलीलियो और कोपरनिकस ने बताया कि धरती नहीं सूरज ब्रह्मांड का सेंटर है सोफी को लगता है जैसे सच की खोज अब फिर से जिंदा हो रही थी फिलॉसफी में भी इसी तरह का बदलाव आया अब थिंकर्स ने फिर से सवाल पूछने शुरू किए ठीक वैसे ही जैसे सोक्रेटिस और प्लेटो करते थे सोफी को यह सुनकर अच्छा लगता है कि फिलॉसफी फिर से इंडिपेंडेंट हो रही थी ह्यूमनिज्म इस दौर की सबसे खास थिंकिंग थी एक ऐसा विचार जहां इंसान को ही दुनिया का केंद्र माना गया अब इंसान को भगवान से कम नहीं समझा गया बल्कि उसकी सोच उसकी कला और उसकी खोजों को सेलिब्रेट किया गया सोफ़ी अब महसूस करती है कि यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी था लोग अपने मन और आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे थे ये रिनेसॉन्स उसे खुद अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है उसे लगता है कि जैसे जैसे फिलॉसफी बदलती जा रही है वो भी बदल रही है अब वो एक ऐसी लड़की नहीं रही जो सिर्फ सवाल पढ़ती है बल्कि अब वो खुद भी सोचने लगी है कि उसे अपने जीवन में क्या जानना है क्या समझना है नेसौस का यह चैप्टर सोफी को एक नई रोशनी दिखाता है एक सोच कि इंसान चाहे तो अपने विचारों से पूरी दुनिया बदल सकता है सोफी अब एक ऐसे दौर में पहुंचती है जो थोड़ा ड्रामेटिक थोड़ा मिस्टीरियस और बहुत एक्सप्रेसिव है बारोक युग अल्बर्टो उसे इस चिट्ठी में बताता है कि रेनेसॉन्स के बाद का समय यानी सोलह सो से सत्रह सो तक का दौर बारोक कहलाता है और यह समय था जब कला संगीत और फिलॉसफी में बहुत गहराई और भावनाएं आ गई थी सूफी को बताया जाता है कि यह युग एक तरह की टेंशन को दर्शाता है जैसे हर चीज के दो पहलू हों धरती और स्वर्ग शरीर और आत्मा यथार्थ और सपना चर्च अब भी पावर में थी लेकिन साइंस और फिलॉसफी ने भी अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी इस समय के कलाकारों और थिंकर्स ने दुनिया को बहुत इंटेंस तरीके से देखना शुरू किया अल्बर्टो उसे बताता है कि बारोक थिंकर्स को लगता था कि जीवन एक इल्यूजन है एक नाटक जिसकी सच्चाई शायद हमें कभी पता ना चले सोफी को यह विचार थोड़ा डरावना लेकिन बहुत दिलचस्प लगता है एक खास प्ले था कल्डेरॉन जिसने कहा लाइफ इज अ ड्रीम यानी जिंदगी सिर्फ एक सपना है सोफी अब इस बात पर सोचने लगती है कि क्या वाकई हम जो देख रहे हैं वो सब सच है या हमारी सोच और परसेप्शन ही सब कुछ तय करती है बरोक एरा में फिलोसफी और थियोलॉजी फिर से करीब आ गई थी लेकिन अब सवाल और गहरे हो गए थे सोफी को बताया जाता है कि अब कुछ थिंकर्स ने यूनिवर्स को एक बड़ी क्लॉक की तरह देखा एक ऐसा सिस्टम जो किसी बड़े डिजाइनर यानी भगवान ने बनाया है लेकिन साथ ही ये भी माना जाने लगा कि इंसान को खुद सोचने और समझने की पूरी आज़ादी है इस युग में आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत डिटेल्ड और ग्रैंड हो गई थी जैसे हर चीज अपने इमोशंस को लाउडली एक्सप्रेस कर रही हो सोफी को लगता है कि यह दौर बहुत इंटेंस रहा होगा जहां लोग सिमल्टेनियसली फेथ और डाउट लॉजिक और इमोशन ब्यूटी और सब के सबके बीच जी रहे थे अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि यह टेंशन ये ड्यूएलिटी ही बरोख की पहचान थी सोफ़ी को अब समझ में आने लगा है कि हर युग का अपना फ्लेवर होता है और हर दौर इंसान को थोड़ा और गहरा बना देता है बरोक ईरा उसे एक ऐसा समय लगता है जहां जिंदगी और मौत सपना और सच्चाई सब एक साथ चल रहे थे जैसे एक म्यूजिकल सिंफनी जिसमें हर इमोशन की एक आवाज़ हो सोफी अब एक ऐसे थिंकर से मिलती है जिसने फिलॉसफी की दुनिया को पूरी तरह हिला दिया रेने डेकार्ट। अल्बेटो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि डेकार्ट को मॉडर्न फिलॉसफी का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने पूरी सोच को एक नई दिशा दी डेकार्ट का सबसे फेमस वाक्य था कोजिटो एर्गोसम यानी आई थिंक देअर आई एम सोफी को यह सुनकर गहरा झटका लगता है कि कोई सिर्फ सोचने के आधार पर अपने अस्तित्व को साबित कर सकता है अल्बर्टो समझाता है कि डेकार्ट एक बेहद ही लॉजिकल और केयरफुल थिंकर था जो किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानता था जब तक वो उसे पूरी तरह डाउट करके टेस्ट न कर ले सोफी अब देखती है कि फिलॉसफी अब फेथ या ट्रेडिशन पर नहीं बल्कि रीजन और सर्टेंटी पर टिक रही है डार्ट ने सोचा कि अगर हर चीज पर शक किया जा सकता है यहां तक कि हमारी आंखों से देखी चीजों पर भी तो क्या ऐसा कोई ट्रूथ है जिस पर शक न किया जा सके और तभी उसे जवाब मिला सोचने की क्रिया पर अगर वो सोच सकती है तो वो जरूर एग्जिस्ट करती है सोफी को ये बात बहुत डीप लगती है कि सोच ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है डिकार्ट ने अपने डाउट को एक टूल की तरह यूज किया उसे लगा कि अगर वो हर बात पर शक करता है तो धीरे धीरे वो ऐसी कुछ बातें खोज पाएगा जिन पर कोई शक नहीं किया जा सकता और ऐसे कुछ बेसिक ट्रूथ से वो पूरी नॉलेज की बिल्डिंग बनाना चाहता था डिकार्ट मैथमेटिशियन भी था इसलिए उसे लगता था कि फिलॉसफी को भी मैथ जितना क्लियर और लॉजिकल होना चाहिए सोफी को अब लगता है कि डिकार्ट एक ऐसा फिलॉसफर था जो पूरी सर्टेंटी चाहता था ऐसा ट्रूथ जो हर किसी के लिए हर समय में यूनिवर्सल हो लेकिन साथ ही डिकार्ट ने भगवान के अस्तित्व को भी लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की उसने कहा कि अगर हमारे दिमाग में पूर्ण प्राणी की आइडिया है तो वो आइडिया किसी इम इंसान के अंदर खुद नहीं आ सकती उसे किसी परफेक्ट सोर्स से आना होगा यानी भगवान से सोफी अब समझ रही है कि डिकार्ट एक ऐसा पुल था जो फेथ और रीजन के बीच बना था एक ऐसा थिंकर जो मेडिवल डाउट से निकलकर मॉडर्न क्लैरिटी की ओर बढ़ा सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने भगवान प्रकृति और इंसान की सोच को एक नई रोशनी में देखा बरूक स्पिनोजा अल्बर्टो उसे बताता है कि स्पिनोजा एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था लेकिन उसकी सोच इतनी अलग और रेवोल्यूशनरी थी कि उसे उसके अपने धर्म समुदाय से निकाल दिया गया सोफी को बताया जाता है कि स्पिनोजा ने एक बहुत ही अनोखा और क्लियर तरीका अपनाया सोचने का वो मानता था कि भगवान और प्रकृति एक ही चीज़ है यानी गॉड इज नॉट सम वन सिटिंग इन द स्काई बल्कि हर चीज में जो ऑर्डर स्ट्रक्चर और ब्यूटी है वही गॉड है सोफी को यह बात पहले तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है लेकिन फिर वो समझती है कि स्पिनोजा एक ऐसा थिंकर है जो स्पिरिचुअलिटी को नेचर से जोड़ता है स्पिनोजा के लिए यूनिवर्स कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे भगवान बाहर से चला रहे हों। यूनिवर्स खुद भगवान का एक्सप्रेशन था सोफी अब महसूस करती है कि स्पिनोजा इंसान को नेचर का हिस्सा मानते थे कोई अलग एंटिटी नहीं इसी कारण उन्होंने ह्यूमन इमोशंस डिज़ायर्स और एक्शंस को भी साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश की जैसे कि हम जियोमेट्री के नियम समझते हैं अल्बेटो बताता है कि स्पिनोजा को लगता था कि ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को ठीक से समझें और उनकी वजह जानें, यानी इंसान तभी आजाद है जब वो अपने आप को पूरी तरह पहचान ले सोफी को लगता है कि स्पिनोजा की बातों में बहुत कालनेस और लॉजिक है वो किसी डर या फेथ से नहीं बल्कि रीजन और अंडरस्टैंडिंग से जीने की बात करता है स्पिनोजा एथिक्स के जरिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां लोग अपने मन नेचर और यूनिवर्स को समझकर शांति से जी सकें उसे यह भी बताया जाता है कि स्पिनोजा का फिलासफी सिस्टम बहुत टाइट और क्लियर था उसने पूरी किताब एथिक्स को जियोमेट्रिक मेथड से लिखा जैसे कि मैथमेटिकल प्रूफ्स दिए जा रहे हों। सोफी को ऐसा लगता है कि स्पिनोजा एक फिलोसफर कम और एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ज्यादा है उसकी थिंकिंग में कोई पर्सनल गॉड नहीं है लेकिन फिर भी हर चीज में एक डिवाइन यूनिटी है एक ऐसा बैलेंस जहां सब कुछ एक सिस्टम का हिस्सा है स्पिनोजा की क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी सोफी को बहुत इंस्पायर करती है वो अब नेचर को और गहराई से देखने लगती है सोफी अब एक ऐसे थिंकर से रूबरू होती है जिसने इंसानी सोच और नॉलेज को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नजरिया अपनाया जॉन लॉक अल्बर्टो की चिट्ठी में सोफी को बताया जाता है कि लॉक ने फिलॉसफी को एक नई डायरेक्शन दी जिसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को सबसे ऊपर रखा गया लॉक को मॉडर्न एम्प्रेसिज्म का फाउंडर माना जाता है उसने कहा कि इंसान का दिमाग जन्म के वक्त एक ब्लैंक स्लेट होता है जिसे उसने लैटिन में ताबुला रासा कहा सोफी को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है कोई आइडिया पहले से हमारे दिमाग में नहीं होता लॉक ने डे की बातों से अलग सोचते हुए कहा कि कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं है जो इंसान को जन्म से ही पता हो उसने बताया कि हम दो तरह के एक्सपीरियंसिस से सीखते हैं एक बाहर की दुनिया से जो हम सेंसेस से महसूस करते हैं जैसे देखना सुनना छूना और दूसरा अपने मन के अंदर की थिंकिंग से सोफी को लगता है कि लॉक बहुत लॉजिकल ढंग से बता रहा है कि हम कैसे दुनिया को समझते हैं अल्बर्टो उसे बताता है कि लॉक का मानना था कि आइडियाज दो तरह के होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिंपल आइडियाज हमें सीधे अनुभव से मिलते हैं जैसे कोई रंग या गंध और कॉम्प्लेक्स आइडियाज हम उन सिंपल आइडियाज को मिलाकर बनाते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट सोफी अब जान रही है कि लॉक की सोच बहुत ग्राउंडेड है वो कहता है कि अगर हमें किसी चीज का अनुभव नहीं है तो हम उस बारे में कुछ भी नहीं जान सकते लॉक ने सिर्फ नॉलेज की बात नहीं की बल्कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी को लेकर भी स्ट्रांग आइडियाज दिए उसने कहा कि हर इंसान के पास नेचुरल राइट्स होते हैं लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी और किसी भी गवर्नमेंट का काम है उन राइट्स की रक्षा करना सोफी को लगता है कि ये आइडियाज बहुत अहेड ऑफ टाइम थे क्योंकि उन्होंने बाद में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया लॉक के आइडियाज में उसे फ्रीडम रीजन और इक्वालिटी की गूंज सुनाई देती है वह महसूस करती है कि फिलोसफी सिर्फ एबस्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है बल्कि ये तो वो फाउंडेशन है जिस पर एक अच्छा और फेयर समाज बन सकता है सोफी की सोच अब और प्रैक्टिकल हो गई है और वो खुद अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा सीरियस लेने लगी है सोफी अब मिलती है एक ऐसे फिलोसोफर से जिसने ह्यूमन माइंड और नॉलेज के बारे में बहुत ही शार्प और क्रिटिकल थिंकिंग की डेविड ह्यूम अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे पता चलता है कि ह्यूम एक स्कॉटिश थिंकर था जिसने लॉक और एम्पेरिसिस्ट ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाया लेकिन साथ ही उसे चैलेंज भी किया सोफी को बताया जाता है कि ह्यूम ने कहा हमें जो कुछ भी नॉलेज है वो सिर्फ हमारे अनुभव पर आधारित है और इसके बाहर की कोई बात हम पक्के तौर पर नहीं जान सकते यानी अगर हम किसी चीज को देख सुन या छू नहीं सकते तो उस पर भरोसा करना तर्कसंगत नहीं होगा ह्यूम ने खास तौर पर कॉज एंड इफेक्ट को लेकर बड़ा सवाल उठाया उसने कहा कि हम कभी डायरेक्टली कॉज को देख नहीं सकते हम बस घटनाओं के बीच रेगुलर कनेक्शन देखते हैं जैसे अगर आग से हाथ जलता है तो हम कहते हैं कि आग जलने की वजह है लेकिन असल में ये सिर्फ हमारी आदत है एक्सपेक्टेशन है साइंटिफिक सर्टेंटी नहीं सोफी को लगता है ये बात थोड़ी अनसेटलिंग है क्योंकि इसका मतलब है कि हम नेचर के लॉस को भी पूरी सर्टेंटी से नहीं जान सकते ह्यूम ने रिलीजन को भी उसी लॉजिक से देखा उसने कहा कि मेरिकल्स पर यकीन करना इेशनल है क्योंकि वो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस के अगेंस्ट होते हैं सोफी को लगता है कि ह्यूम बहुत ही ऑनेस्ट थिंकर है जो कोई भी बिलीफ सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वह पॉपुलर है ह्यूम का एक और बड़ा पॉइंट था इंसान डिसीजन सिर्फ रीज़न से नहीं इमोशंस और हैबिट्स से करता है यानी हम खुद को जितना भी लॉजिकल समझे असल में हमारी डिज़ायर्स और फीलिंग्स ही हमें ड्राइव करती हैं अल्बर्टो बताता है कि ह्यूम की ये सोच साइकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है सोफी अब खुद को और अपने चॉइसेस को गहराई से देखने लगती है क्या वो भी सिर्फ हैबिट की वजह से कुछ मानती है क्या वो भी चीज़ों को रीज़न की बजाय फीलिंग से डिसाइड करती है ह्यूम की बातें उसे खुद की सोच पर शक करने को मजबूर करती हैं लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आता है कि सिर्फ डाउट या स्केप्टिसिज्म से ही नई क्लैरिटी मिलती है ह्यूम के बाद सोफ़ी को फिलॉसफी एक मिरर की तरह लगने लगती है जिसमें वो खुद को और अपने माइंड को साफ साफ देख सकती है सोफी अब जिस फिलोसोफर के बारे में जानती है उसका नाम है जॉर्ज बर्कली एक ऐसा थिंकर जिसने रियलिटी की डेफिनेशन को ही उलट दिया अल्बर्टो की चिट्ठी में सोफी को बताया जाता है कि बर्कली एक आयरिश फिलोसोफर था जिसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मटेरियल वर्ल्ड का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है यानी कोई चीज तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कोई उसे परसीव न करे उसका फेमस कोर्ट था To be is to be perceived, यानी कुछ होना ही तभी मुमकिन है जब कोई उसे देखे सुने या महसूस करे सोफी को यह बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग लगता है क्या अगर वो किसी कमरे से बाहर निकल जाए तो वो कमरा एग्जिस्ट करना बंद कर देगा लेकिन अल्बेटो उसे समझाता है कि बर्कली का मतलब ये नहीं कि चीजें मैजिक की तरह वैनिश हो जाती हैं बल्कि वो कहता है कि सब कुछ एक ऐसी कॉन्शियसनेस में है जो हमेशा देख रही है और बर्कले के लिए वो कॉन्शियसनेस है गॉड सोफी धीरे धीरे समझने लगती है कि बर्कले के हिसाब से पूरा यूनिवर्स एक तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना कि कोई सॉलिड मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी फिजिकल रियलिटी भी तभी रियल है जब कोई माइंड उसे देख या समझ रहा हो इस सोच से सोफी को फिर डिकार्ट और लॉक की बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि फिलॉसफी में कैसे हर थिंकर एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करता है बर्कले की फिलॉसफी आइडियलिज्म कहलाती है जिसमें आइडियाज़ को ही रियलिटी माना जाता है अल्बर्टो बताता है कि बर्कले को लगता था कि अगर हम गॉड की मौजूदगी न माने तो फिर जब कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा होता तब वो ऑब्जेक्ट कैसे मौजूद रह सकता है इसलिए उसने कहा कि गॉड हमेशा हर चीज को परसीव कर रहा है इसलिए दुनिया लगातार बनी रहती है सोफी के लिए यह सोच बहुत ही नई और चौंकाने वाली है उसे अब समझ में आ रहा है कि रियलिटी सिर्फ बाहर की चीज नहीं बल्कि ये हमारी कॉन्शियसनेस और परसेप्शन से गहराई से जुड़ी है बर्कली की बातों से सोफी अब यह सोचने लगती है कि हम जिस वर्ल्ड को इतना सॉलिड और फिक्स मानते हैं वो शायद उतना ही फ्रेजाइल है जितना हमारा परसेप्शन अब वो अपनी सराउंडिंग्स को एक अलग नजर से देखने लगती है हर चीज को एक क्वेश्चन की तरह एक रहस्य की तरह और उसे समझ में आता है कि फिलॉसफी न सिर्फ आंसर्स देती है बल्कि हमें नए क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत भी देती है सोफी की क्यूरियासिटी अब उसे एक और नई जगह की ओर ले जाती है एक रहस्यमयी जगह जिसका नाम है बियरकली ये जगह पहले सिर्फ अल्बर्टो की चिट्ठियों में और इमेजिनेशन में थी लेकिन अब सोफी खुद वहां पहुंचने वाली है उसे एक खास निमंत्रण मिलता है कि वो इस घर को देखने आए जहां से उसके फिलॉसफी लेसन्स का असली राज खुलने वाला है सोफी बहुत एक्साइटेड है लेकिन थोड़ी नर्वस भी क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसकी दुनिया में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है जब सोफी बियर्कली पहुंचती है तो उसे एक बहुत ही शांत खूबसूरत और थोड़ा सा स्पूकी मेंशन दिखाई देता है जैसे कोई पुरानी मैजिकल जगह हो घर के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय है जैसे हर चीज किसी कहानी का हिस्सा हो सोफी को वहां अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं जैसे वो किसी ऐसी रियालिटी में प्रवेश कर चुकी है जो नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग है उसे वहाँ कुछ ऐसा लगता है जैसे ये सब कोई ड्रीम हो चीजें बार बार बदलती हैं आवाज़ें गूंजती हैं और सब कुछ थोड़ा सा अनरियल लगता है अल्बर्टो उसे वहाँ मिलता है और उसे बताता है कि बियर्कली एक सिंबॉलिक जगह है एक ऐसा स्पेस जो सोफी को उसकी सोच और इमेजिनेशन की नई बाउंड्रीज तक ले जाने वाला है इस जगह पर आकर सोफी को यह रियलाइजेशन होता है कि उसके सवाल उसका क्यूरियोसिटी और उसकी समझ यह सब मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं अल्बर्टो धीरे धीरे उसे इस बात की ओर ले जाता है कि शायद वो और सोफी भी किसी और की स्टोरी का हिस्सा हैं। बियरकली में रहते हुए सोफी को लगता है कि वो एक अंतर्निहित सीमा पर खड़ी है एक और वास्तविक दुनिया और दूसरी ओर कल्पना कल्पना और फिलॉसफी की दुनिया अल्बर्टो उसे बताता है कि यह प्लेस सिर्फ एक फिजिकल घर नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां थॉट एक्सपेरिमेंट्स को जिया जा सकता है सोफी अब समझने लगती है कि उसका पूरा जर्नी सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस की डीपर खोज का हिस्सा है यह चैप्टर इस बात का संकेत है कि अब सोफी की दुनिया बदलने वाली है और उसकी कहानी भी अब वो सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख रही है वो खुद एक फिलोसॉफिकल मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है सोफी अब जिस नए दौर में कदम रखती है वो है दिटमेंट यानी एक ऐसा समय जब रीजन साइंस और ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया में बड़ी क्रांति हुई अल्बर्टो उसे बताता है कि एनलाइटमेंट कोई एक घटना नहीं थी बल्कि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई एक सोच की लहर थी जिसने धर्म अथॉरिटी और पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू किया सोफी को बताया जाता है कि इस दौर के थिंकर्स का मानना था कि इंसान अपने अनुभव और बुद्धि से ही सच्चाई जान सकता है और किसी भी ट्रूथ को ब्लाइंड फेथ से नहीं माना जाना चाहिए इस विचारधारा ने चर्च और मोनर्की जैसी शक्तियों को भी सवालों के घेरे में ला दिया अलबे उसे वॉल्टेर रूसो और मॉन्टेस्क्यो जैसे बड़े एनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में बताता है कैसे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी और जस्टिस की बात की सोफी को यह सोच बहुत पावरफुल लगती है कि लोग पहली बार सोचने लगे थे कि हर इंसान को समान अधिकार होने चाहिए रूसो का एक फेमस आइडिया था कि इंसान जन्म से फ्री होता है लेकिन समाज उसे बांध देता है और इसी से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का आधार बना सोफी को यह भी समझ में आता है कि एनलाइटनमेंट ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि एजुकेशन साइंस और लिटरेचर को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया न्यूटन के साइंटिफिक डिस्कवरीज़ ने यूनिवर्स को एक मशीन की तरह समझने में मदद की जिससे यह मान्यता मजबूत हुई कि दुनिया में सब कुछ लॉज और लॉजिक से चलता है सोफी सोचती है कि एनलाइटमेंट ने इंसानों को सोचने और सवाल उठाने की आज़ादी दी लेकिन साथ ही कुछ नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा किए जैसे रिलीजन और साइंस के बीच का गैप उसे लगता है कि यह दौर पूरी ह्यूमैनिटी के सोचने के तरीके को बदलने वाला था और इसका असर आज तक बाकी है अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि एन्लाइटनमेंट की वजह से ही बाद में अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे बड़े बदलाव हुए सोफ़ी अब खुद को उस ट्रेडिशन का हिस्सा मानने लगती है जहां सोचने की आज़ादी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है ये चैप्टर सोफी को यह सिखाता है कि सोच तर्क और सवाल ही वो टूल्स हैं जिनसे हम समाज को और खुद को बदल सकते हैं सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलने वाली है जिसने फिलॉसफी की दिशा ही बदल दी उसका नाम है इमैनुएल कांट अल्बर्टो उसे बताता है कि कांट ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों स्कूल ऑफ थाट्स को बैलेंस करने की कोशिश की सोफी को कांट की थिंकिंग शुरू में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है लेकिन अल्बेटो उसे सिंपल वर्ड्स में समझाता है कि कांट का मानना था कि नॉलेज न तो सिर्फ सेंसेस से आता है और न ही सिर्फ रीजनिंग से बल्कि दोनों की जरूरत होती है यानी दुनिया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारे अनुभव एक्सपीरियंस और हमारे माइंड के स्ट्रक्चर्स दोनों पर निर्भर करता है कांट ने यह भी कहा कि हमारा माइंड एक एक्टिव रोल प्ले करता है वो चीजों को ऐसे ही अब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करता है सोफी के लिए यह बात बहुत नई होती है कि दुनिया को हम जैसे देखते हैं वो पूरी तरह ऑब्जेक्ट की रियलिटी नहीं होती बल्कि हमारा माइंड उसे प्रोसेस करके हमें दिखाता है कांट ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया द थिंग इन इट जो रियलिटी में है और द थिंग एज इट अपियर्स जैसा वो हमें लगता है और उसने कहा कि हम कभी भी चीजों को वैसे नहीं जान सकते जैसी वो अपने आप में होती हैं हम बस उन्हें वैसे जान सकते हैं जैसी वो हमें दिखती हैं सोफी अब सोचने लगती है कि उसकी खुद की परसेप्शन कितनी सीमित हो सकती है अल्बर्टो उसे बताता है कि कांट ने मॉरल फिलॉसफी में भी बहुत गहरी बातें कही थीं, जैसे कैटेगोरिकल इंप्रेटिव जिसका मतलब है कि हमें वैसे काम करने चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि वो नियम सब पर लागू हो काट का एथिक्स सेल्फिश मोटिव से नहीं बल्कि यूनिवर्सल मॉरल लॉ से चलता है सोफी को कांट की फिलॉसफी से यह एहसास होता है कि हर इंसान के भीतर एक मॉरल कंपेस होता है और अगर हम खुद से सच्चे हैं तो हमें पता होता है कि सही क्या है कांट ने एनलाइटनमेंट को यह कह कहकर डिफाइन किया था मैंस इमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज इमेच्योरिटी यानी जब इंसान खुद सोचना शुरू करता है और दूसरों पर निर्भर रहना बंद करता है यह बात सोफी को डीपली टच करती है कांट का विचार सोफी की सोच में एक नई गहराई लाता है अब वो ना सिर्फ नॉलेज बल्कि एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से भी फिलोसफी को देखने लगती है सोफी अब एक ऐसे दौर से गुजरती है जो एनलाइटमेंट के बाद आया और बिल्कुल अलग था उसे कहा जाता है रोमेंटिसिजम अल्बर्टो उसे बताता है कि जहां एनलाइटमेंट ने रीजन लॉजिक और साइंस पर जोर दिया था वहीं रोमेंटिसिजम का फोकस इमोशन इमेजिनेशन और नेचर पर था सोफी को यह बदलाव बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि सिर्फ तर्क से ही सब समझा जा सकता है लेकिन रोमांटिक थिंकर्स ने कहा कि इंसानी भावना कला और प्रकृति का अनुभव भी उतना ही जरूरी है ये लोग मानते थे कि सिर्फ फैक्ट्स से इंसान की पूरी समझ नहीं बनती उसमें हार्ट भी होना चाहिए सोफी को विलियम वर्ड्सवर्थ ग्यूथे और शेली जैसे पोएट्स और थिंकर्स के बारे में बताया जाता है जिन्होंने अपनी कविताओं और राइटिंग्स में नेचर को सेलिब्रेट किया और इंसान को कॉस्मिक एग्जिस्टेंस का हिस्सा माना उसे बताया जाता है कि रोमांटिक पोएट्स को लगता था कि चाइल्डहुड ड्रीम्स और इमोशंस में एक खास तरह की प्योरिटी होती है जिसे दुनिया ने धीरे धीरे खो दिया है अल्बेटो उसे दिखाता है कि किस तरह रोमांटिसिज्म ने ना सिर्फ पोइट्री को बदला बल्कि फिलॉसफी पेंटिंग और इवन पॉलिटिक्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया सोफी अब समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ ड्राई कॉन्सेप्ट्स नहीं है वो तो दिल से जुड़ी हुई भी है उसे महसूस होता है कि हम जब किसी सनसेट को देखते हैं या किसी पोएम को पढ़ते हैं तो जो भावना आती है वो भी हमें ट्रूथ के करीब लाती है रोमांटिसिज्म के थिंकर्स मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है एक क्रिएटर जो अपनी इमेजिनेशन से नई दुनिया बना सकता है सोफी को ये सोच बहुत इंस्पायरिंग लगती है क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही इमेजिनेशन रखती है उसे लगता है कि फिलॉसफी में सिर्फ पूछना नहीं होता महसूस करना भी उतना ही जरूरी है अल्बेटो उसे यह भी बताता है कि रोमेंटिसिजम ने लेटर एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स को भी इंस्पायर किया क्योंकि इसने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को बहुत महत्व दिया सोफ़ी अब अपने फिलोसॉफिकल जर्नी को और भी पर्सनल समझने लगती है वो अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक सीकर है जो अपने अंदर और बाहर की दुनिया को गहराई से एक्सप्लोर कर रही है इस चैप्टर के बाद सोफ़ी को ये एहसास होता है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी आता है सोफी अब उस फिलोसफर से मिलने जा रही है जिसने हिस्ट्री और थॉट को एक नए नजरिए से देखा गेयर्ग विल हेल्म फ्रीदरिच हेगल अल्बेटो उसे समझाता है कि हेगल का मानना था कि दुनिया हमेशा चेंज हो रही है और यह बदलाव किसी एक इंसान या विचार से नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया से आता है इस प्रक्रिया को हेगल ने कहा डायलैक्टिक प्रोसेस जिसमें एक थाट थीसिस उसके ऑपोजिट एंटीथिसिस से टकराता है और फिर दोनों मिलकर एक नया थॉट सिंथेसिस बनाते हैं सोफी को यह आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इससे उसे सोसाइटी और हिस्ट्री के बदलाव को समझने में मदद मिलती है अल्बर्टो उसे एग्जाम्पल से समझाता है कि कैसे आइडियाज इवॉल्व होते हैं जैसे इनलाइटनमेंट की रैशनैलिटी थीसिस को रोमेंटिसिज्म की इमोशन बेस्ड अप्रोच एंटीथिस ने चैलेंज किया और फिर दोनों का मिश्रण बनता है जिससे नया दौर आता है हेगल का मानना था कि ट्रूथ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है बल्कि वो लगातार अनफोल्ड होती है एक डायनेमिक प्रोसेस है सोफी को ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगती है कि हेगल के लिए हर इंसान और समाज एक लार्जर हिस्टोरिकल मूवमेंट का हिस्सा है अल्बेटो उसे यह भी बताता है कि हेगल के लिए इंडिविजुअलिटी की भी अहमियत थी लेकिन वो मानता था कि इंडिविजुअल केवल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही पूरी तरह समझा जा सकता है यानी इंसान अकेले नहीं बल्कि कम्युनिटी और हिस्ट्री से जुड़कर ही आइडेंटिटी बनाता है सोफी को लगता है कि हेगल का थाट बहुत गहरा है क्योंकि वो कहता है कि हम खुद भी हिस्ट्री में भागीदार हैं हम केवल ऑब्जर्वर्स नहीं हैं वो इस आइडिया से प्रभावित होती है कि हर कॉन्फ्लिक्ट हर डिसएग्रीमेंट भी ग्रोथ की दिशा में एक जरूरी कदम होता है हेगल ने यह भी कहा था कि द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक लॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है भले ही हमें वो अभी समझ ना आए सोफी को लगता है कि ये एक कंफर्टिंग थाट भी है और स्केरी भी क्योंकि इसका मतलब है कि हर चीज का कोई पर्पस है लेकिन साथ ही यह भी कि हम उससे बच नहीं सकते अल्बर्टो उसे बताता है कि हेगल का असर बहुत सारे फ्यूचर थिंकर्स पर पड़ा जैसे मार्क्स और किरकिाड़ सोफी अब यह समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ आइडियाज की दुनिया नहीं है यह दुनिया को समझने और बदलने का रास्ता है सोफी अब एक ऐसे थिंकर से मिलने जा रही है जो पूरी फिलॉसफी में सबसे ज्यादा पर्सनल और इंटेंस माना जाता है सोरेन किर्केगार्ड। अल्बर्टो उसे बताता है कि किर्केगार्ड ने फिलॉसफी को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और पर्सनल चॉइस से जोड़ा वह डेनमार्क का था और उसे आधुनिक एग्जिस्टेंशियलिज्म का पिता कहा जाता है किरकेगार्ड ने कहा कि हर इंसान को खुद के जीवन का चुनाव करना होता है और यह चुनाव आसान नहीं होता इसमें डर अकेलापन और अनसर्टेंटी होती है सोफी को यह बात बहुत सच्ची लगती है क्योंकि उसने खुद अपनी लाइफ में ऐसे इमोशंस महसूस किए की हैं किरकेगाड़ ने तीन लाइफ स्टेजेस बताए एस्थेटिक एथिकल और रिलीजियस एस्थेटिक स्टेज में इंसान सिर्फ खुशी और मजे के पीछे भागता है एथिकल स्टेज में वो जिम्मेदारी समझने लगता है और रिलीजियस स्टेज में वो अपने अस्तित्व को किसी हायर पावर के सामने सरेंडर करता है अल्बर्टो समझाता है कि कीरकेगाड़ का मानना था कि हर इंसान को लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है एक ऐसा कदम जिसमें कोई गारंटी नहीं होती पर जिसे लेना ही होता है सूफी को लगता है कि कीरकेगाड़ की बातों में एक अजीब तरह की सच्चाई है एक ऐसा दर्द जो सबने कभी ना कभी महसूस किया होता है कीरकेगाड़ ने इंस्टीट्यूशंस, चर्च और भीड़ की सोच को चैलेंज किया उसका कहना था कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी यानी सच्चाई का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है क्योंकि हर कोई अलग तरह से जीता और सोचता है अल्बर्टो बताता है कि कीरके गार्ड रिलीजन से बहुत निराश था उसे लगता था कि लोगों ने फेथ को रूटीन बना दिया है और उसमें कोई पर्सनल स्ट्रगल नहीं बचा सोफी को यह जानकर अच्छा लगता है कि कोई फिलोसोफर ऐसा भी था जिसने इंसान के अंदर के संघर्ष को सबसे बड़ी रियलिटी माना किरकेगाड़ ने इस बात पर जोर दिया कि इंसान को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद को समझना चाहिए और खुद की सच्चाई से जीना चाहिए भले ही वो मुश्किल हो किगार्ड ने उसे दिखाया कि कभी कभी सवालों का जवाब बाहर नहीं अंदर होता है और उस जवाब तक पहुंचने के लिए अकेले चलना पड़ता है अब सोफी पहले से ज्यादा समझदार गहरी और थोड़ी उदास भी हो गई है लेकिन अब वो सच्चाई को और ज्यादा ईमानदारी से देखने लगी है सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जानती है जिसने दुनिया को सिर्फ सोचने नहीं बल्कि बदलने की कोशिश की कर्ल मार्क्स अल्बर्टो उसे समझाता है कि मार्क्स ने हेगल से बहुत कुछ सीखा खासकर यह कि हिस्ट्री एक प्रक्रिया है लेकिन मार्क्स ने हेगल की फिलॉसफी को उल्टा कर दिया जहां हेगल ने आइडियाज को इतिहास की ड्राइविंग फोर्स माना था वहां मार्क्स ने कहा कि मटेरियल कंडीशंस यानी समाज की आर्थिक स्थिति और काम करने का तरीका ही हिस्ट्री को बनाते हैं अल्बर्टो उसे बताता है कि मार्क्स ने समाज को दो मेन वर्गों में बांटा बुर्जुआजी जो प्रोडक्शन के मालिक हैं और प्रोलिटारियट जो काम करते हैं उसके अनुसार हिस्ट्री की कहानी ही इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की कहानी है सोफी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वर्किंग क्लास उठ खड़ी होगी और एक नया क्लासलेस समाज बनाएगी जहां कोई शोषण नहीं होगा मार्क्स का विजन था एक ऐसा समाज जिसमें सबके पास बराबर अवसर हो जहां कोई अमीर या गरीब नहीं होगा लेकिन मार्क्स सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं करता था वो यह भी कहता था कि जब तक लोग अपने काम पर कंट्रोल नहीं रखते वो एलियनेटेड रहते हैं यानी अपने ही जीवन से कटे हुए महसूस करते हैं सोफी को मार्क्स की सोच इसलिए भी खास लगती है क्योंकि वो लोगों की सफरिंग को समझता है और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहता है अल्बेटो बताता है कि मार्क्स ने बहुत सारे थिंकर्स और मूवमेंट्स को इंस्पायर किया जैसे सोशलिस्ट कॉम्युनिस्ट और कई रेवोल्यूशनरीज लेकिन साथ ही मार्क्स की फिलॉसफी को लेकर विवाद भी रहा है क्योंकि बहुत से देशों ने उसके आइडियाज को अप्लाई करते समय डिक्टेटरशिप जैसा रूल बनाया जो मार्क्स की असली सोच से अलग था सोफी को यह बात समझ आती है कि कोई भी फिलोसफी तभी मीनिंगफुल है जब वो इंसान को एम्पावर करे न कि उसे कंट्रोल करे मार्क्स के आइडियाज उसे इस बात की याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ सोचने वाला प्राणी नहीं है वो एक वर्कर भी है एक ड्रीमर भी है और अगर उसे सही मौका मिले तो वो अपने समाज को बदल सकता है सोफी अब ऐसे थिंकर से मिलने जा रही है जिसने हमारे इंसान होने की समझ को पूरी तरह बदल दिया चार्ल्स डार्विन अल्बर्टो उसे बताता है कि डार्विन कोई फिलोसोफर नहीं था बल्कि एक नेचुरल साइंटिस्ट था लेकिन उसकी सोच ने फिलॉसफी रिलीजन और पूरे समाज को हिला दिया डार्विन ने नेचर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और उन्नीस में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की जिसमें उसने एक बेहद चौंकाने वाला थियोरी रखा एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन सोफी पहले तो थोड़ी उलझ जाती है लेकिन अल्बर्टो उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि डार्विन का मतलब था कि सारी लाइफ धीरे धीरे एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है और जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से एडजस्ट करते हैं वही सर्वाइव करते हैं और आगे रिप्रोड्यूस करते हैं सोफी हैरान होती है कि डार्विन ने यह सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समझ लिया था बस ऑब्जर्वेशन कंपेरिजन और डीप थिंकिंग से डार्विन का ये कहना कि इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एवोल्यूशन का नतीजा है उस समय के लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि लोग मानते थे कि इंसान को भगवान ने अलग और खास बनाया है लेकिन डार्विन ने बताया कि इंसान भी नेचर का हिस्सा है और वो भी उसी प्रोसेस से बना है जिससे बाकी जानवर बने हैं सोफी को अब समझ आता है कि डार्विन ने केवल बायोलॉजी नहीं बदली उसने थियोलॉजी एथिक्स और ह्यूमन आइडेंटिटी पर भी बड़ा असर डाला अल्बर्टो उसे बताता है कि डार्विन की थ्योरी से यह बात भी सामने आई कि नेचर में कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं है कोई डिजाइन नहीं है सब कुछ चांस और एडेप्टन पर आधारित है इससे कई लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ लेकिन साइंस की दुनिया में यह एक नई सोच का दरवाजा खोलती है सोफी सोचती है कि अगर इंसान नेचर से अलग नहीं है तो हमें नेचर के साथ हारमोनी में रहना चाहिए न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए डार्विन की थिंकिंग उसे यह भी सिखाती है कि हर चीज धीरे धीरे बदलती है और यही बदलाव जीवन की असली पहचान है डार्विन के बाद सोफी खुद को नेचर का हिस्सा मानने लगती है और अब वो हर चीज को एक लंबा जुड़ा हुआ प्रक्रिया के रूप में देखने लगती है उसे अब यह एहसास होता है कि साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे से अलग नहीं है दोनों ही हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में हमारा क्या स्थान है सोफी अब एक ऐसे थिंकर से रूबरू होती है जिसने इंसानी दिमाग की गहराइयों में झांकने की कोशिश की सिगमंड फ्रायड। अल्बर्टो उसे बताता है कि फ्रॉयड ने इंसान के अंदर मौजूद एक छुपी हुई अनजानी दुनिया को सामने लाया जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड सोफी को शुरू में ये समझ नहीं आता कि कोई चीज जो हमें पता भी नहीं है वो हमारे थॉट्स और एक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकती है लेकिन अल्बर्टो एग्जाम्पल्स देकर उसे समझाता है फ्रॉयड का मानना था कि हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा वो होता है जो हम खुद भी नहीं जानते और वही हमारे बिहेवियर ड्रीम्स फीयर्स और डिज़ायर्स को गहराई से इन्फ्लुंस करता है सोफी को यह सोचकर थोड़ी हैरानी होती है कि शायद हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो वो खुद भी फुली नहीं समझ पाता फ्रॉयड ने अपने थ्यूरी में दिमाग को तीन हिस्सों में बांटा आईडी ईगो और सुपर ईगो अल्बर्टो इसे समझाते हुए कहता है कि आईडी हमारे अंदर की वो पार्ट है जो बस चाहता है खाने का सेक्स का कंफर्ट का वो इम्पल्सिव है फिर आता है सुपर ईगो जो हमें सही गलत सिखाता है जैसे समाज के रूल्स और मॉरल्स और इन दोनों के बीच होता है ईगो जो रियल वर्ल्ड से डील करता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है सोफी को यह एनालॉजी मजेदार लगती है जैसे उसके अंदर तीन अलग अलग कैरेक्टर्स रह रहे हों, और उनकी लड़ाई ही उसे इंसान बनाती है अल्बेटो यह भी बताता है कि फ्रॉइड का काम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं था उसने एक मेथड भी डेवलप किया जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस इसमें वो पेशेंट से बातें करता उनके सपनों का मतलब निकालता और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकें सोफ़ी को यह जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि फ्रॉयड ने ड्रीम्स को अनकॉन्शियस की रॉयल रोड कहा था इसका मतलब था कि हमारे सपनों में वो चीज़ें छुपी होती हैं जो हम दिन में इग्नोर कर देते हैं या दबा देते हैं हालांकि फ्रॉइड के थ्यूरीज को लेकर काफी डिबेट हुई है फिर भी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई कि इंसान जितना दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर के इमोशंस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पाता उसकी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं सोफी अब यह समझने लगती है कि फिलोसफी सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं अंदर की दुनिया को भी समझने का तरीका है और फ्रॉयड ने इंसान के अंदर के उस अंधेरे हिस्से को रोशनी में लाने की कोशिश की अब सोफी और अल्बर्टो ऐसे समय की तरफ बढ़ते हैं जिसे वो हमारा समय कहते हैं यानी वो दौर जो सोफी के खुद के युग से जुड़ा है अल्बर्टो उसे बताता है कि अब तक वो जिन फिलॉसफर्स के बारे में पढ़ती आई है वे सब किसी ना किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़े थे लेकिन अब वो ऐसे थॉट्स को एक्सप्लोर करेगी जो बिल्कुल नए हैं और आज की दुनिया को रिफ्लेक्ट करते हैं 20वीं सदी में फिलॉसफी ने एक नया मोड लिया अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि दुनिया क्या है या हम कौन हैं बल्कि ये भी कि हम नॉलेज कैसे पाते हैं लैंग्वेज कैसे काम करती है और ट्रूथ का मतलब क्या है सोफी को अब एग्जिस्टेंशलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है और अल्बेर्टो उन्हें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि इंसान की कोई प्री डिफाइंड आइडेंटिटी नहीं होती हम अपनी चॉइसेस से खुद को डिफाइन करते हैं अल्बेटो बताता है कि थिंकर्स जैसे जॉम पॉल सार्थ्र और अल्बर कमू ने इस बात पर जोर दिया कि लाइफ मीनिंगलेस हो सकती है लेकिन इसी मीनिंगलेसनेस में इंसान को खुद अपना मीनिंग क्रिएट करना होता है सोफी को यह बात बहुत पावरफुल लगती है कि वो खुद अपनी जिंदगी की ऑथर है फिर वो जानती है कि फिलॉसफी अब लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगी है जैसे कि लुडविक विटगिंस्टाइन ने यह कहा कि हमारी सोच हमारी भाषा से बंधी होती है इसका मतलब है कि हम किसी चीज को तभी सोच सकते हैं जब हमारे पास उसे एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स होते हैं पोस्ट मॉडर्न फिलोसॉफर्स ने एक और नई बात कही कि कोई एप्सल्यूट ट्रूथ नहीं होता हर ट्रूथ किसी पर्सपेक्टिव से देखा गया वर्जन होता है सोफी पहले थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है लेकिन अल्बर्टो उसे समझाता है कि जैसे हर इंसान की नजर से दुनिया अलग लगती है वैसे ही हर कल्चर हर सोसाइटी का अपना एक ट्रूथ होता है अब वो समझ जाती है फिलॉसफी अब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है बल्कि आज के सोसाइटी मीडिया और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी है ये सब बातें सोफी के माइंड को और खुला करती हैं और वो अब खुद को एक मॉडर्न थिंकर की तरह महसूस करने लगती है सोफी अब अपने सवालों के जवाबों के बहुत करीब पहुंच चुकी है इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक शानदार गार्डन पार्टी से एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक सिंबल बन जाता है सोफ़ी की पूरी जर्नी का ये पार्टी हिल्दे के पिता मेजर ने खास सोफ़ी के लिए अरेंज की है यहाँ सोफ़ी को अपने फिलोसॉफिकल एडवेंचर के बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं यानी वो सब लोग जो असल में इमेजिनेशन का हिस्सा थे लेकिन अब वो सब एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं ये पूरा माहौल बिल्कुल ड्रीम जैसा लगता है और सोफ़ी को ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि वो किस तरह की दुनिया में खड़ी है इस पार्टी में प्लेटो भी है डिकार्ट भी डार्विन भी फ्रॉइड भी और ये सब किसी फिलोसॉफिकल म्यूजियम की तरह सोफी से इंटरैक्ट करते हैं एक तरह से यह पार्टी सोफी की माइंड में चल रहे आइडियाज का एक रियल टाइम थिएटर बन जाती है अल्बर्टो सोफी को यह समझाता है कि यह पार्टी भी एक इल्यूजन है एक ऐसा कंस्ट्रक्टेड रियलिटी जो हिल्डे के इमेजिनेशन और उसके पिता की प्लानिंग का नतीजा है यहां सोफी और अल्बर्टो को एहसास होता है कि वे अब खुद एक फिक्शन का हिस्सा बन चुके हैं और वो किताब जिसे हम पढ़ रहे हैं उसी फिक्शन की कहानी है सोफी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगती है कि उसका अस्तित्व उसका जीवन उसके सारे एक्सपीरियंसिस एक कहानी के कैरेक्टर्स की तरह डिजाइन किए गए हैं और अब उसका मकसद है इस कहानी से बाहर निकलना यहीं से शुरू होता है सोफी और अल्बर्टो का फाइनल मिशन फिक्शन से बाहर निकलना अल्बर्टो सोफी से कहता है कि अगर हम यह मान लें कि हम बस किसी की इमेजिनेशन का हिस्सा हैं तो क्या हम अपने लिए कोई अलग रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं यह सवाल सोफी को अंदर तक झकझोर देता है गार्डन पार्टी में हर चीज सिंबोलिक है हर गेस्ट हर सेटिंग हर एक्शन कुछ ना कुछ दर्शाता है यहां फिलॉसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाती बल्कि एक अनुभव बन जाती है सोफी यहां पूरी तरह से अवेक है इमोशनली इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली उसे अब यह समझ आता है कि उसके क्वेश्चंस ने ही उसे इतना अवेयर बना दिया है कि वो अब खुद को एक पपेट की तरह नहीं बल्कि एक थिंकर की तरह देख सकती है अल्बेटो के साथ मिलकर वो तय करती है कि अब उन्हें इस स्टोरी से बाहर निकलना होगा ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर कर सके अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है सोफी और अल्बर्टो पूरी तरह समझ चुके हैं कि वो एक फिक्शन के कैरेक्टर हैं, हिल्डे और उसके पिता मेजर अल्बर्ट की इमेजिनेशन का हिस्सा काउंटर पॉइंट चैप्टर एक तरह का दिमागी युद्ध है जिसमें दो दुनिया टकरा रही हैं, एक सोफी की बनाई हुई सोची हुई रियलिटी और दूसरी हिल्डे की ओरिजिनल रियलिटी। अल्बर्टो अब और भी डिटर्मेंट हो जाता है कि वह सोफी को इस इमेजिन वर्ल्ड से बाहर निकालकर एक नई स्वतंत्रता दिलाए इस चैप्टर में फिलॉसफी एकदम एक्शन बन जाती है लॉजिक और इमेजिनेशन का तगड़ा मिलन होता है अल्बर्टो सोफी को बताता है कि अगर वो लगातार अवेयर रहे अपने थॉट्स और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती रहे तो वो इस स्टोरी से बाहर निकल सकती है इस बीच स्टोरी के अंदर बहुत सी अजीब घटनाएं होने लगती हैं चीजें अचानक डिसअपियर होती हैं लोगों की आवाजें गूंजती हैं और समय का फ्लो असामान्य हो जाता है सोफी अब क्लियरली देख रही है कि दुनिया उसके कंट्रोल में नहीं है और उसे लगातार क्लूज मिल रहे हैं कि कोई इनविजिबल ऑथर उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है लेकिन अब सोफी और अल्बर्टो ने तय कर लिया है कि वो पैसिव कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे उन्होंने एक रिबेलियन शुरू कर दी है एक ऐसी सोच की क्रांति जहां वे ऑथर की कहानी से बाहर अपनी फ्री विल से जीना चाहते हैं इसी दौरान हिल्दे भी अपने पिता की डायरी पढ़ रही है और उसे यह रियलाइज होता है कि उसने अपनी इमेजिनेशन से दो कैरेक्टर्स को इतना रियल बना दिया है कि अब वे उसकी कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहीं से शुरू होती है हिल्डे की गिल्ट उसे सोफी के लिए सिंपथी होने लगती है वह सोफी को फ्रीडम देना चाहती है लेकिन उसका पिता अब भी उस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहता यह पूरा चैप्टर ड्यूएलिटी को दिखाता है क्रिएटर और क्रिएशन के बीच कंट्रोल और फ्रीडम के बीच इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच काउंटर एक म्यूजिकल टर्म है जिसमें दो अलग अलग मेलोडीज साथ चलती हैं लेकिन हारमोनी में होती हैं उसी तरह यहां भी दो पैराल रियलिटीज साथ साथ चल रही हैं सोफी और अल्बेटो अब किसी किताब के कैरेक्टर नहीं रह गए हैं वे आइडियाज के सिम्बल बन गए हैं वो सोच बन गए हैं जो हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस होती है क्या हम खुद को कंट्रोल करते हैं या कोई और यही सवाल चैप्टर की कोर टेंशन है अब कहानी पूरी तरह से हिल्डे की दुनिया में शिफ्ट हो जाती है इस चैप्टर में पहली बार सोफी और अल्बर्टो पूरी तरह बैकग्राउंड में चले जाते हैं और स्पॉटलाइट अब हिल्डे पर है उस लड़की पर जिसकी इमेजिनेशन ने सोफी की पूरी दुनिया को जन्म दिया हिल्डे अपने पापा की बनाई हुई कहानी को पढ़ते हुए डीपली इमोशनल हो जाती है उसे महसूस होता है कि सोफी और अल्बैर्टो उसके पापा की इमेजिनेशन में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं बल्कि अब वो एक तरह से अलाइव हो गए हैं वो सोच सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं और रिबेलियन तक कर सकते हैं हिल्डे को गिल्ट भी महसूस होता है कि वो अब तक सिर्फ एक ऑब्जर्वर थी लेकिन अब वो खुद सोफी की साइड लेने लगती है उसे लगता है कि उसके पापा को अब ये कहानी खत्म नहीं करनी चाहिए बल्कि सोफी और अल्बेटो को अपनी जर्नी पूरी करने देनी चाहिए इस चैप्टर में हिल्डे अपने पापा के नोट्स और लेटर्स को पढ़ते हुए एक तरह की मेंटल यात्रा पर निकलती है वो पीछे जाती है सोफी की पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी को फिर से देखती है और उसे ये रियलाइजेशन होता है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि वो एक मिरर है जो इंसान को खुद से मिलवाती है हिल्डे सोफी से इमोशनली जुड़ने लगती है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वो भी सिर्फ किसी और की कहानी का हिस्सा हो सकती है ये थॉट उसे थोड़ा डराता है लेकिन एक्साइट भी करता है यहीं से हिल्डे खुद एक फिलॉसफर बनने लगती है वो सोचने लगती है कि अगर उसके इमेजिनेशन से सोफी और अल्बर्टो जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स निकल सकते हैं तो क्या इमेजिनेशन भी एक तरह की रियालिटी है इसी दौरान हिल्डे अपने पिता को इनडायरेक्टली मैसेज देने लगती है कि अब वो कंट्रोल छोड़ दें और सोफी को फ्री कर दें वो सटल हिंट्स भेजती है कहानी में नोट्स छोड़ती है और अपने माइंड से न्यू आइडियाज इमेजिन करती है ये चैप्टर बहुत मेटा हो जाता है क्योंकि अब रीडर भी सोचने लगता है कि वो खुद कौन है क्या वो भी सिर्फ किसी और की कहानी का रीडर है या कोई अनदेखा लेखक उसकी जिंदगी को नियंत्रण कर रहा है हिलदे अब सिर्फ एक डॉटर नहीं रह जाती वो अब एक थिंकर बन जाती है और उसकी सिंपथी इमेजिनेशन और सोच सोफी को एक नया मोड देने लगती है अब कहानी अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रही है एक ऐसी एंडिंग जो रियलिटी, फिक्शन और इमेजिनेशन के सारे बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर देती है अब कहानी अपने एब्सोल्यूट अंतिम मोड पर है द बिग बैंग चैप्टर में इमेजिनेशन और रियालिटी की बाउंड्रीज पूरी तरह मिटने लगती हैं सोफी और अल्बेटो अब उस दुनिया से बाहर निकल चुके हैं जिसे मेजर ने अपने इमेजिनेशन से बनाया था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे रियल वर्ल्ड में आ गए हैं बल्कि वे एक ऐसी रियलिटी में आ गए हैं जो प्योर इमेजिनेशन से बनी है एक dreamy और abstract universe, जहाँ लॉजिक और टाइम के ट्रेडिशनल रूल्स काम नहीं करते ये एक सिम्बॉलिक जर्नी है एक लास्ट फिलोसॉफिकल लीप जहां हर चीज एक कॉस्मिक लेवल पर जुड़ी हुई महसूस होती है सोफी और अल्बर्टो ऐसे स्पेस में होते हैं जहां कोई रूल्स नहीं है कोई बाउंड्रीज नहीं है यह एक तरह से थॉट यूनिवर्स है जहां विचार ही ऊर्जा है और सोच ही जीवन है चैप्टर की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सोफी और अल्बेटो एक फैंटेजी जैसी जगह पर पहुंच गए हैं एक ऐसी दुनिया जहां कोई फिक्स फॉर्म नहीं है वहां ट्रीज हवा में तैरते हैं एनिमल्स एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स में बदल जाते हैं और टाइम का कोई सेंस नहीं रहता सोफी बार बार सवाल करती है क्या हम अब भी किसी कहानी में हैं और अल्बर्टो उसका जवाब देता है कि शायद हर सोचने वाला बींग किसी न किसी कहानी में ही होता है अब यह कहानी एक डीपली फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन में बदल जाती है जैसे प्लेटो की केव थियोरी कांट का नूमिनल वर्ल्ड और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ्री विल का क्लाइमैक्स एक साथ आ रहा हो इस बीच हिल्डे अपने इमेजिनेशन से सोफी के इस नए वर्ल्ड को शेप देने लगती है वो एक गाइडिंग फोर्स बन जाती है लेकिन इस बार कंट्रोलिंग नहीं बल्कि नर्चरिंग इमेजिनेशन की तरह हिल्डे अपने पापा को भी एक लेटर लिखती है जिसमें वो क्लियरली कहती है कि अब सोफी और अल्बर्टो को अपना पाथ खुद चुनने देना चाहिए यह चैप्टर फुल सर्कल ले आता है सोफी जो एक कंफ्यूज्ड लड़की थी अब एक अवेकेंट थिंकर बन चुकी है और अल्बर्टो जो शुरुआत में सिर्फ एक टीचर था अब खुद सोफी के थ्रू इवॉल्व हो चुका है द बिग बैंग एक रियल साइंटिफिक आइडिया को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है जैसे एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही हो सिर्फ मैटर से नहीं बल्कि विचारों से फ्रीडम से और इमेजिनेशन की रॉ पावर से सोफी और अल्बर्टो अब रियल या अनरियल नहीं रह गए वे ऐसे आइडियाज बन गए हैं जो कभी खत्म नहीं होते और यही है सोफीज वर्ल्ड का अल्टीमेट मैसेज सोचो सवाल पूछो और अपनी रियालिटी खुद बनाओ तो दोस्तों सोफीज वर्ल्ड की यह पूरी जर्नी यहीं खत्म होती है लेकिन साथ ही ये एक नई शुरुआत का दरवाजा भी खोलती है सोफ़ी की कहानी ने हमें एक आम लड़की के जरिए फिलासफ़ी की एक पूरी दुनिया से मिलवाया एक ऐसी दुनिया जहां हर सवाल का जवाब एक और नए सवाल की तरफ ले जाता है इस सफर में हमने देखा कि कैसे क्यूरियसिटी सोचने की ताकत और सवाल पूछने की हिम्मत सोफ़ी को एक ऑर्डिनरी लड़की से एक सोचने समझने वाली इंसान में बदल देती है हर चैप्टर के साथ सोफी का नजरिया और गहरा होता गया और हमें भी यह एहसास होने लगा कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों की चीज नहीं है बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के हर छोटे बड़े सवाल का हिस्सा है मैं कौन हूं दुनिया कहाँ से आई हम क्यों सोचते हैं हमारा पर्पज क्या है ये सारे सवाल हमें खुद के और अपनी जिंदगी के करीब ले जाते हैं सोफी और अल्बर्टो की जर्नी के जरिए हमने ये भी सीखा कि दुनिया जितनी बाहर है उतनी ही हमारे अंदर भी है और सोचने की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी होती है मेजर और हिल्दे के कैरेक्टर्स ने हमें दिखाया कि हम खुद भी किसी और की कहानी का हिस्सा हो सकते हैं और शायद कोई और हमारी कहानी का क्रिएटर हो ये विचार डराने वाला भी है और एक्साइटिंग भी अंत में जब सोफी और अल्बर्टो इमेजिनेशन की उस दुनिया से बाहर आते हैं तो एक नई रियलिटी में पहुंचते हैं जहां सिर्फ सोच कल्पना और आत्मा का अस्तित्व है ये कंक्लूजन एक रिमाइंडर है कि सोच की कोई सीमा नहीं होती और इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं उसकी सोच से बनती है अब जब आपने ये पूरी कहानी सुन ली है तो शायद आपके अंदर भी एक नया थिंकर जाग चुका है जो सवाल पूछना जानता है और जवाब ढूंढने से डरता नहीं यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हम सब फिलोसोफर्स हैं बस हमें फिर से वो बच्चा बनना है जो हर चीज को पहली बार देख रहा है इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं लेकिन आपकी सोच की जर्नी अब शुरू हुई है सोचते रहिए सवाल पूछते रहिए क्योंकि असली ज्ञान वहीं से आता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी और भी किताबों की डीप और सिंपल एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुंचती रहे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको सोफीज वर्ल्ड का कौन सा हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा फिर मिलते हैं एक नई किताब एक नई सोच और एक नई जर्नी के साथ धन्यवाद